तत्वतः तत्वता सुअिकम्पेन युजते नात्र संशय और जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को और योग शक्ति को त्व से जानता है वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं इस सूत्र में प्रवेश के लिए कुछ बातें प्राथमिक रूप से समझें। जीवन के परम रहस्य को हमने ईश्वर कहा है जीवन के परम आधार को हमने ईश्वर कहा है रोज हम ईश्वर शब्द का प्रयोग भी करते हैं लेकिन शायद हमें ख्याल ना हो कि ईश्वर शब्द ऐश्वर्य का ही रूप है जहां भी ऐश्वर्य प्रकट होता है जिस आयाम में भी वहां ईश्वर की झलक निकटतम हो जाती है जब कोई फूल अपने परम सौंदर्य में खिलता है तो उस परम सौंदर्य का नाम ऐश्वर्य है और जब कोई ध्वनि संगीत की आत्यंतिक ऊंचाई को छू लेती है तो उस ध्वनि का नाम भी ऐश्वरीय है और जब कोई आंखे सौंदर्य की गहनतम स्थिति में डूब जाती है तो उस सौंदर्य का नाम भी ऐश्वर्य है ऐश्वर्य का है किसी भी दिशा में और किसी भी आयाम में जो परम उत्कर्ष है जो अंतिम सीमा है जिसके पार नहीं जाया जा सकता चाहे वो सौंदर्य हो चाहे वो सत्य हो चाहे वो शिवम हो कोई भी हो आयाम लेकिन जहां जीवन अपनी अत्यंत आत्यंत स्थिति को छू लेता है अपने परम शिखर को पहुंच जाता है गौरी शंकर को छू लेता है वहां ईश्वर निकटतम प्रकट होता है ईश्वर तो सब जगह छिपा है उस पत्थर में भी जो रास्ते के किनारे पड़ा है लेकिन वही पत्थर जब एक सुंदर मूर्ति बन जाता है तब उससे प्रकट होना उसे आसान हो जाता है ईश्वर तो कणकण में है लेकिन उसके दो रूप हैं छिपा हुआ रूप गुप्त रूप जब वो दिखाई नहीं पड़ता और अनुभव में नहीं आता और उसका प्रकट रूप जब उसकी अभिव्यक्ति होती है और वो दिखाई पड़ता है ऐश्वरी का अर्थ है जीवन के परम रहस्य की अभिव्यक्ति उसका एक्सप्रेशन उसकी अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा कृष्ण ने सूत्र में कहा है कि जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को हम सभी सुनते हैं और कहते भी हैं कि सब जगह ईश्वर छिपा है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब भी उस ईश्वर की परम विभूति दुभु, प्रकट होती है तो हम उसे नहीं पहचान पाते जिन लोगों ने जीसस को सूली दी वे भी कहते थे कंकड़ में ईश्वर छिपा है लेकिन जीसस को वे न पहचान पाए जिन लोगों ने बुद्ध को पत्थर मारे वे लोग भी कहते थे कि कंकड़ में परमात्मा का वास है लेकिन बुद्ध को वे ना पहचान पाए जिन्होंने महावीर के कानों में खीले ठोंक दिए वे भी सोचते थे कि परमात्मा तो सब जगह छिपा है लेकिन महावीर में उन्हें वो परमात्मा दिखाई ना पड़ा यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो लोग मानते हैं कि सब जगह छिपा है वे भी जब उसकी परम अभिव्यक्ति होती है तो न केवल उसे नहीं पहचान पाते बल्कि उसके विपरीत खड़े हो जाते निश्चित ही इनका कहना सिर्फ कहना ही होगा इन्होंने जाना नहीं है इन्होंने पहचाना नहीं अन्यथा जीसस को सूली लगनी असंभव थी क्योंकि वो परमात्मा को ही सूली है अन्यथा बुद्ध को पत्थर मारे जाने असंभव थे क्योंकि वो परमात्मा को ही मारे गए पत्थर है और मजे की बात तो ये है कि पत्थर में भी परमात्मा छिपा है लेकिन उसे कोई पत्थर मारने नहीं जाता है लेकिन बुद्ध में जब परमात्मा प्रकट होता है तो लोग पत्थर मारने पहुंच जाते जहां परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता वहां शायद हम पूजा भी कर लें, लेकिन जहां परमात्मा दिखाई पड़ता है वहां हम शत्रु हो जाते जरूर कुछ गहरा कारण होगा और गहरा कारण समझने जैसा है जहां परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता वहां हम कितना ही कहें कि परमात्मा है हम उस परमात्मा से बड़े बने रहते और हमारे अहंकार को कोई बाधा नहीं पहुंचती लेकिन जब परमात्मा अपने परम ऐश्वर्य में प्रकट होता है कहीं भी तो हमारे अहंकार को चोट लगनी शुरू होती हम छोटे पड़ जाते हैं हम नीचे हो जाते हैं तो हम पत्थर की मूर्ति पूछ सकते हैं लेकिन जीवित बुद्ध को हम पत्थर मारेंगे ही फिर हम मरे हुए जीसस के आसपास बड़े बड़े चर्च और बड़े कैथेड्रल खड़े कर सकते हैं लेकिन जीसस को तो हम सूली देंगे ही जीसस में पहचानना तो तभी संभव है जब इस सूत्र को कृष्ण का हम समझ जाएं कि जो व्यक्ति तत्व से मेरे परम ऐश्वरी को पहचानता है मान लेना परंपरा से तत्व से पहचानना नहीं मान लेना सुनकर संस्कार से तात्विक पहचान नहीं क्योंकि वह पहचान हमारी क्षण भर में डगमगा जाती है और सबसे ज्यादा वहां डगमगाती है जहां परमात्मा का ऐश्वर्य प्रकट होता है कृष्ण को आज भगवान मान लेना बहुत आसान है कृष्ण की मौजूदगी में भगवान मानना बहुत कठिन था कृष्ण की गैर मौजूदगी में भगवान मान लेने में कोई अड़चन नहीं है क्योंकि हमारे अहंकार को कोई भी पीड़ा कोई तुलना नहीं होती लेकिन कृष्ण की मौजूदगी में भगवान मानना बहुत कठिन शायद अर्जुन भी मन के किसी कोने में कृष्ण को भगवान नहीं मान पाता होगा शायद अर्जुन के मन में भी कहीं ना कहीं किसी अंधेरे में छिपी हुई ये बात होगी कि कृष्ण आखिरकार मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं और फिलहाल तो मेरे सारथी ही ऊंचाई के क्षणों में मन के भला लगता हो कि कृष्ण अद्वितीय है लेकिन अहंकार के क्षण में तो लगता होगा मेरे ही जैसे हैं अगर अर्जुन भी मान पाता कि कृष्ण भगवान हैं, तो शायद इतनी चर्चा की कोई जरूरत भी ना थी इतना समझाना पड़ रहा है उसे कृष्ण को उसका कारण यही है उसका कारण यही है कृष्ण जो कह रहे हैं इसके लिए भी कृष्ण को तर्क देने पड़ रहे हैं क्योंकि अर्जुन की समझ कृष्ण जो कह रहे हैं वो परमात्मा का वचन है ऐसी नहीं है एक मित्र की सलाह है तो विवाद जरूरी है चर्चा जरूरी है और राजी हो जाए चर्चा से तो ठीक है मान भी लेगा लेकिन परमात्मा की आवाज हो तो फिर सोचने विचारने का उपाय नहीं रह जाता फिर सोचना विचारना गिर ही गया कृष्ण से अर्जुन का यह कहना महत्वपूर्ण है कि जो मेरे परम ऐश्वरी को तत्व से जान पाता है यह परम ऐश्वरी बहुत रूपों में प्रकट होता है अगर ठीक से समझे तो ऐश्वरी के सभी रूप परमात्मा के रूप हैं। और जहां भी श्रेष्ठ कर दिखाई पड़े दिशा वो कोई भी हो वहां परमात्मा पारदर्शी हो जाता है चाहे कोई एक संगीतज्ञ अपने संगीत की ऊंचाई को छूता हो और चाहे कोई एक चित्रकार अपनी कला की अंतिम सीमा को स्पर्श करता हो चाहे कोई बुद्ध अपने मौन में डूबता हो चाहे कोई भी हो दिशा जहां भी अभिजात्य है जहां भी जीवन किसी अभिजात्य को छूता है वहीं परमात्मा अपनी सघनता में प्रकट होता है और पारदर्शी हो जाता है ट्रांसपेरेंट हो जाता है नीचे भी वही है हमारे पैरों के नीचे भी जो जमीन है वहां भी वही है लेकिन वहां उसे देखना बहुत मुश्किल होगा वहां हम मान भी लें तो भी देखना मुश्किल होगा आसान होगा कि हम आंखें उठाएं और आकाश के तारों की विभूति में उसे देखें आसान होगा, लेकिन हमें कठिनाई है। हम पैर के नीचे की जमीन में मान लें, लेकिन आकाश के तारों में मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी हमसे ऊपर है उसे मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमसे नीचे है उसे हम मान भी ले क्योंकि उसे मानकर भी हम ऊपर बने रहते हैं इसलिए दुर्घटना मनुष्य के इतिहास में घटी कि हमने क्षुद्र लोगों को मान लिया है मंदिर के पुजारी को मानना बहुत कठिन नहीं है लेकिन अगर मंदिर की मूर्ति जीवित हो जाए तो पूजा करने वाले ही दुश्मन हो जाते जब भी ईश्वर अपने परम ऐश्वर्य में कहीं प्रकट होगा तब उसकी मौजूदगी खतरनाक हो जाती वो जो हमारे क्षुद्र अहंकार है उन क्षुद्र अहंकारों को बड़ी पीड़ा शुरू हो जाती जब भी विराट ईश्वर सामने होता है तो हमारा क्षुद्र अहंकार बेचिन हो जाता है हम मरे हुए ईश्वर को पूछ सकते हैं जीवित ईश्वर को पहचानना मुश्किल है कृष्ण का ये सूत्र कीमती है इसमें ऐश्वर्य शब्द को ठीक से पहचान लेना और जहां भी जहां भी कोई झलक मिले उसकी जो पार है दूर है तो उसे प्रणाम करना उसे स्वीकार करना पदार्थ में भी झलक मिलती है उसकी फूल पदार्थ ही है लेकिन जीवन ठोकर जब खिलता है तो पदार्थ के पार जो है उसकी खबर आती है उसमें वीणा भी पदार्थ है लेकिन जब कोई गहरे प्राणों से उसके तारों को छूता है तो उन स्वरों में भी उसका ही स्वर आता है जहां भी कोई चीज श्रेष्ठता को छूती है अभिजात्य को छूती है वहीं उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उतनी ऊंची आंखें उठाना हमें बड़ा मुश्किल है मंसूर को सूली लगी और मंसूर के लोगों ने हाथ पैर काट डाले क्योंकि मंसूर ने कहा कि मैं परमात्मा हूं और जब मंसूर को सूली पर लटकाया गया और उसके पैर काट डाले गए तो एक आदमी ने मंसूर की तरफ आंख उठा देखा ये थोड़ी बारीक घटना है भीड़ कट्टी थी एक लाख आदमी थे सूली देने को सूली देने में हमारी इतनी उत्सुकता है जिसका हिसाब नहीं दूर दूर से लोग चल के आए थे और उस आदमी का कसूर कुल इतना था कि उसने घोषणा की थी कि मेरे मैं मिट गया हूं और केवल परमात्मा है उसकी घोषणा में इतनी ही गलती थी कि उसने परम ऐश्वरी को घोषित किया था और उस आदमी में था उसकी आंखों में थी बात उसके हृदय में थी बात और जब कोई मंसूर से कहता था कि तुम अपने कोई ईश्वर कहते हो तो मंसूर कहता था जब तक मैं था तब तक तो मैंने अपने को आदमी भी नहीं कहा जब से मैं नहीं रहा हूं तब से ही मैंने कहा है कि ईश्वर हूं मैं नहीं हूं ईश्वर ही है लेकिन लोग कहते कि सब बातें हैं भीड़ इकट्ठी थी लेकिन कमी लोगों की आंखें ऊपर की तरफ थी जहां मंसूर के गले में सोली लगने वाली थी लोग तो नीचे पत्थर उठा रहे थे झुके हुए पत्थर मारने की तैयारियां कर रहे थे एक आदमी ने मंसूर की तरफ देखा तो चकित हुआ क्योंकि उसके ओंठू मुस्कुराहट थी और मंसूर बड़े आनंद से भरा था तो उस आदमी ने पूछा कि मंसूर तुम किस आनंद से भरे हो तो मंसूर ने जो कहा था उसे मैं बहुत धीरे से आपसे कहता हूं मंसूर ने कहा मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि शायद मुझे देखने को ही तुम्हारी आंखें थोड़ा ऊपर उठ उप सके सूली लंबी है शायद मुझे देखने को ही तुम्हारी आंखें थोड़ी ऊपर उठ उप सके इस बहाने ही सही कि तुम एक बार ऊपर देख सको तो मेरा सूली लगना भी सार्थक हुआ लेकिन पता नहीं वे लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्योंकि यह तो बड़ी प्रतीक की बात थी हम ऊपर देखने के आदि ही नहीं हैं, हमारी आंखें जमीन में गड़ गई हमारी आंखें जमीन की कशित से बंद गई ऊपर उठाने में हमें आंखों को बड़ी पीड़ा होती है छुद्र को देखकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं उससे हमारी बड़ी सजातीता है श्रेष्ठ को देखकर हम बड़े बेचैन होते हैं उससे हम अपना कोई समझौता नहीं कर पाते उसके साथ हमें बड़ी अर्चन होने लगती नित्से ने कहा है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है तो मैं उसे तभी बर्दाश्त कर सकता हूं जब उसी के बराबर के सिंहासन पर मैं भी विराजमान हूं और अगर कहीं कोई ईश्वर है तो मैं इंकार करता ही रहूंगा तब तक जब तक कि मैं भी उसी ऊंचाई पर न बैठ जाऊं इसलिए श्रेष्ठ को स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है यही तो कठिनाई है अगर कोई आदमी आपसे आकर कहे कि फला आदमी असाधु है बेमान है चोर है तो हम बड़ी प्रफुल्लता से स्वीकार कर लेते हैं कोई आके कहे कि फला आदमी साधु है सज्जन है संत है तो कभी आपने ख्याल किया कि आपके भीतर स्वीकार का भाव बिल्कुल नहीं उठता आप कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा अभी पीछे के दरवाजों से भी पता लगाओ कि वो आदमी साधु है क्योंकि हमने बहुत साधु देखे तुमने सुन लिया होगा किसी से कोई दलाल कोई एजेंट तुम्हें मिल गया होगा साधु का उसने तुमसे प्रसन्नता कर दी जरा सावधान रहना इस तरह के जाल में मत फंस अगर हम ये ना भी कहें तो यह भाव हमारे भीतर होता है अगर यह भाव हमें पता भी ना चले तो भी हमारे भीतर होता है कोई श्रेष्ठ है इसे स्वीकार करने में बड़ी बेचैनी कोई निकृष्ट है इसे स्वीकार करने में बड़ी राहत जब हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत बेईमानी हो रही है चोरी हो रही है हत्याएं हो रही हैं, तो हमारी छाती फूल जाती है तब तो हमें लगता है कोई हर्ज नहीं कोई मैं ही बुरा नहीं हूं सारी दुनिया बुरी और इतने बुरे लोगों से तो मैं फिर भी बेहतर रोज लोग अखबार पढ़ते हैं उसमें पहले वो देखते हैं कहा हत्या हो गई कहा चोरी हो गई कौन किसकी स्त्री को लेकर भाग गया तब तो वो छाती फुला के बैठते हैं कि मैं बेहतर हूँ इन सबसे किसी की स्त्री को भगाने की योजना तो मैं भी करता हूं लेकिन कार्य रूप में कभी नहीं लाता हत्या करने का मेरे मन में भी कई बार विचार उठता लेकिन सिर्फ विचार है ऐसे तो मैंने किसी को कभी कंकड़ भी नहीं मारा ऐसे चोरी तो मेरे मन में भी आती लेकिन सपनों में ही आती है वस्तुता में चोर नहीं हूं अखबार में अगर गलत खबरें ना हो तो पढ़ने में रस ही नहीं आता इसलिए अखबार साधुओं की कोई खबर नहीं दे सकते क्योंकि उनको पढ़ने में किसी की कोई उत्सुकता नहीं है अखबारों को चोरों को खोजना पड़ता है बेईमानों को खोजना पड़ता है हत्यारों को, बीमारों को रुग्ण विक्षिप्तों को खोजना पड़ता है इसलिए अखबार अगर निन्यानबे प्रतिशत राजनीतिकों की खबरों से भरा रहता है तो उसका कारण है क्योंकि राजनीति में निन्यानबे चोर और बेईमान और सब हत्यारे इकट्ठे लेकिन हमें क्यों रस आता है इतना आप भागे चले जा रहे हैं दफ्तर और रास्ते पर दो आदमी छोरा लेकर लड़ने खड़े हो जाएं तो आप भूल गए दफ्तर साइकिल टिका के आप डील में खड़े हो जाएंगे और अगर झगड़ा ऐसे ही निपट जाए कोई बीच में आके छुड़ा दे तो आप बड़े उदास लौटेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ कुछ होने की घड़ी थी एक्साइटमेंट था उत्तेजना थी रस आने के करीब था कुछ होता लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कोई ना समझ बीच में आ गया और सब खराब कर दिया इतना बुराई को देखने का इतना रस क्यों है बुराई में इतनी उत्सुकता क्यों है उसका कारण जब भी हमें कोई बुरा दिखाई पड़ता है हम बड़े हो जाते हैं। जब भी हमें कोई भला दिखाई पड़ता है हम छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े को देखने में असमर्थ है वो परमात्मा को समझने में असमर्थ हो जाएगा इसलिए जहां भी कुछ बड़ा दिखाई पड़ता हो श्रेष्ठ दिखाई पड़ता हो कोई फूल जो दूर आकाश में खिलता है बहुत कठिनाई से जब दिखाई पड़ता हो तो अपने इस मन की बीमारी से सावधान रहना परम ऐश्वर्य को कोई समझ पाए तो ही आगे गति हो सकती है दूसरा शब्द कृष्ण ने कहा है और मेरी योग शक्ति को ये थोड़ा कठिन है क्योंकि आदमी के लिए योग तो अर्थपूर्ण है क्योंकि योग का अर्थ होता है वो शक्ति जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ते इसे थोड़ा देखें योग का अर्थ है आदमी के लिए क्योंकि योग का अर्थ है वो जोड़ने वाली शक्ति जो परमात्मा से जोड़ दे व्यक्ति को जो क्षुद्र को विराट से जोड़ दे जो बूंद को सागर से जोड़ दे, लेकिन परमात्मा की योग शक्ति क्या होगी आदमी की योग की प्रक्रिया समझ में आती है कि आदमी योग साधे और परमात्मा को उपलब्ध हो जाए लेकिन परमात्मा की तरफ से योग शक्ति क्या होगी ठीक विपरीत शक्ति परमात्मा की तरफ से योग शक्ति है। जिसके द्वारा परमात्मा की विराटता क्षुद्रता से जुड़ी होती है और जिसके द्वारा सागर बूंद से जुड़ा होता है कबीर ने कहा है कि मेरी बूंद सागर में गिर गई अब मैं उसे कैसे खोजूं हेरत हेर हे सखी रहा कबीर हिराई बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई बूंद खो गई सागर में उसे कैसे निकालूं वापस और कबीर खोसते खोसते खुद ही खो गया खोजने निकला था प्रभु को खुद खो गया बूंद उसकी सागर में गिर गई को कैसे वापस पाऊं ये पहला वक्तव्य है लेकिन कबीर ने तत्काल दूसरा वक्तव्य इसी के नीचे लिखा है और उसमें लिखा हेरत हेरत थे हे हे राई समुदाना बूंद में शोकत हेरा जा खोसते खोजते कबीर खो गया और ये तो बड़ी मुश्किल हो गई पहले तो मैंने समझा था बूंद सागर में गिर गई अब उसे कैसे वापस पाऊं अब मैं पाता हूं कि ये तो सागर ही बूंद में गिर गया अब मैं बूंद को कैसे वापस पाऊ बूंद सागर में गिरती है वो हमारा योग शास्त्र है और जब सागर बूंद में गिरता है तब वो भगवान का योग वो भगवान की योग शक्ति है निश्चित ही मिलन तो दो का होता है यात्रा दो तरफ से होगी एक यात्रा के संबंध में हमने सुना है कि आदमी परमात्मा की तरफ जाता है एक और भी यात्रा है जिसमें परमात्मा आदमी की तरफ आता है सच तो यह है कि हमें एक कदम चलते हैं परमात्मा की तरफ तो तत्काल परमात्मा का एक कदम हमारी तरफ उठ जाता है ये संतुलन कभी नहीं खोता है जितना आप बढ़ते हैं उतना परमात्मा आपकी तरफ बढ़ाता है आप ये मत सोचना कि जब परमात्मा से मिलना होता है तो परमात्मा के घर में होता है बिल्कुल नहीं ये बीच यात्रा में होता है आप चल के पहुंचते हैं कुछ परमात्मा चल के आता है कुछ और ठीक बीच में ये मिलन होता है आप ही मिलने को आतुर है परम से ऐसा अगर होता तो जीवन बड़ा साधारण होता परम भी आतुर है आपसे मिलने को वही जीवन का रस और आनंद है अगर आदमी ही परमात्मा की तरफ दौड़ रहा है और ये वन वे ट्रैफिक है एक ही तरफ से यात्रा होती हो और परमात्मा जरा भी उत्सुक नहीं है आदमी के भीतर आने को तो आप परमात्मा से मिल भी जाते तो भी तृप्ति ना होती क्योंकि ये प्रेम एक होता है नहीं जितने आतुर आप हैं उतना ही आतुर परमात्मा भी है सागर भी उतना ही आतुर है सरिता से मिलने को जितनी सरिता आतुर है सागर से मिलने को ये प्रेम की धाराएं दोनों तरफ से प्रवाहित थे वो जो परमात्मा के मिलने की शक्ति है उस शक्ति का नाम यहां योग शक्ति है इसके तो बहुत अर्थ होंगे इससे तो पूरा पूरा एक जीवन दर्शन विकसित होगा इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप परमात्मा की तरफ चलते हैं सूफी फकीरों में कहावत है कि उसे खोजने तब तक कोई नहीं निकलता जब तक वो खुद ही उसे खोजना ना निकल आया हो कहावत है कि परमात्मा की तरफ तब तक कोई नहीं चलता जब तक कि परमात्मा ने ही साधक की तरफ चलना शुरू न कर दिया हो कहावत है कि प्यासी नहीं जगती जब तक उसकी पुकार न आ गई हो सूफी फकीर हुआ जुनून इजिप्त में हुआ कहा है जुनून ने अपने संस्मरणों में कि जब मेरी मुलाकात हुई उस परम शक्ति से प्रतीक कथा है कि जब मैं प्रभु से मिला तो मैंने प्रभु से कहा कि कितना तुझे मैंने खोजा तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि क्या तू सोचता है तूने ही मुझे खोजा काश तुझे पता हो कि कितना मैंने तुझे खोजा और परमात्म सत्य ने जुनून को कहा कि तू ने मुझे खोजना ही तब शुरू किया जब मैं तुझे खोजना शुरू कर चुका था क्योंकि अगर मैं ही तुझे खोजना ना निकलूं तो तू मुझे खोजने में कभी समर्थ न हो सकेगा अज्ञानी कैसे खोज पाएगा ना समझ कैसे खोज पाएंगे जिन्हें कुछ भी पता नहीं है जिन्हें यह भी पता नहीं है कि वे खुद कौन हैं, वे कैसे खोज पाएंगे अगर यह परम विराट ऊर्जा भी साथ ना दे रही हो इस खोज में अगर उसका भी हाथ ना हो इसमें अगर उसका भी सहारा ना हो अगर उसका भी इशारा ना हो तो यह खोज ना हो पाएगी इसलिए धर्म व्यक्ति से परमात्मा की तरफ संबंध का नाम ही नहीं है धर्म व्यक्ति से परमात्मा की तरफ और परमात्मा से व्यक्ति की तरफ संवाद मिलन आलिंगन का संबंध है यह खोज एक तरफा नहीं है लेकिन कृष्ण कहते हैं तत्व से जो इसे जान ले कि परमात्मा भी खोज रहा है वो भी खोज रहा है विराट भी आपको पुकार रहा है सागर ने भी आवाहन दिया है आओ तो बूंद की शक्ति हजार गुना हो जाती सामर्थ्य बढ़ जाता है साहस बढ़ जाता है यात्रा बड़ी सुगम हो जाती यात्रा फिर यात्रा ही नहीं रह जाती बहुत हल्की हो जाती निर्भर हो जाती अगर विराट भी मुझे खोज रहा है तो फिर मिलन सुनिश्चित है अगर मैं ही उसे खोज रहा हूं तो मिलन सुनिश्चित नहीं हो सकता मैं क्या खोज पाऊंगा उसे मेरी सामर्थ्य क्या मेरी शक्ति कितनी लेकिन अगर वो भी मुझे खोज रहा है तो मैं कितना ही भटकू और कितना ही भूलूं और कितना ही चूकूं, कुछ भी हो जाए मिलन होकर रहेगा परमात्मा की तरफ से योग शक्ति का अर्थ है परमात्मा की हमसे मिलने की शक्ति निश्चित ही हम जिस दिन परमात्मा को पालेंगे उस दिन हम कहेंगे कि पा लिया लेकिन परमात्मा तो अभी भी जानता है कि उसने हमें पाया हुआ है बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध को देवताओं ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला तो बुद्ध ने कहा मुझे कुछ मिला नहीं जो मुझे मिला ही हुआ था केवल उसका पता चला जो मेरे पास था ही जो मेरी संपत्ति ही थी मेरे ही भीतर लेकिन मुझे जिसका कोई स्मरण ना था उसकी स्मृति आई तो मुझे कुछ मिला नहीं है जो मिला ही हुआ था उसका मुझे पता चला है परमात्मा से जिस दिन हमारा मिलन होगा हमें पता चलेगा कि मिलन हुआ परमात्मा को पता चलने का कोई कारण नहीं कि मिलन हुआ मिलन हुआ ही हुआ है वो हमारे चानों तरफ मौजूद है बाहर भीतर रोए रोए में श्वास श्वास में वो मौजूद है हम उसमें मौजूद नहीं है वो हम में मौजूद है हम उसमें मौजूद नहीं है जैसे अंधा आदमी खड़ा हो सूरज की रोशनी में बरसती हो रोशनी चानों तरफ रोए रोए पर चोट करती हो कि द्वार खोलो और उस आदमी को कोई भी पता ना हो कि सूरज है। और फिर वो आदमी आंख खोले और तब वो पाए कि चारों तरफ सूरज है आंख का मिलन हुआ सूरज से सूरज तो तब भी मिल रहा था आंख से भला आंख बंद रही हो सूरज तो तब भी द्वार पर ही खड़ा था सूरज के लिए कोई नई घटना नहीं घट रही है लेकिन सूरज भी दस्तक दे रहा था वो भी द्वार खटखटा रहा था परमात्मा के लिए तो हम उसके ही भीतर हैं लेकिन वो हमारे भीतर नहीं जब मैं कहता हूं वह हमारे भीतर नहीं है तो ये कोई अस्तित्वगत वक्तव्य नहीं है जब मैं कहता हूं वह हमारे भीतर नहीं है तो इसका खुल इतना मतलब हुआ कि वो तो हमारे भीतर है लेकिन हमें उसके भीतर होने का कोई भी पता नहीं है ये ज्ञानगत वक्तव्य है आपके खींचे में हीरा रखा है आपको पता नहीं आप सड़क पर भीख मांग रहे हैं हीरे के होने और न होने में कोई फर्क नहीं न होता तो भी आप भीख मांगते हैं, है तो भी भीख मांग रहे हैं आप भिखारी ही। हीरा आपकी जेब में पड़ा है हीरा है या नहीं है बराबर है उसके होने न होने का कोई भी बाजार के मूल्य में फर्क नहीं लेकिन आपका हाथ खीसे में जाए कोई आपको खीसे का पता बता दे आप हाथ भीतर डालें, हीरा आपको मिल जाए तो आप यही कहेंगे कि हीरा मुझे मिला लेकिन ज्यादा उचित होगा कहना कि हीरा मेरे पास था मुझे मिला ही हुआ था सिर्फ मुझे पता नहीं था मुझे स्मरण आया मुझे पहचान आई मैंने जाना कि हीरा है कृष्ण का अर्थ है यहाँ कि जो पुरुष मेरी योग शक्ति को तत्व से जानता है वो निश्चिंत हो जाता है वो जानता है कि परमात्मा में स्थापित ही हूं मिला ही हुआ हूं उसका हाथ मेरे हाथ तक आ ही गया है सिर्फ मुझे मेरे हाथ को बांधना है सिर्फ मुझे मेरे हाथ हाथ हाथ को उसके हाथ में दे देना है हाथ उसका दूर नहीं है उसकी हृदय की धड़कन मेरे हृदय की धड़कन ही मेरे हृदय की धड़कन ही उसके हृदय की धड़कन भी है ऐसा जो तत्व से जानता है ये तत्व शब्द का बहुत प्रयोग कृष्ण जगह जगह करते हैं सिर्फ एक फासला बनाने को कि सुन के जान लेने से नहीं कुछ होगा मैंने आपसे कहा आपने सुन लिया एक अर्थ में आपने जान लिया आप मान सकते हैं कि ठीक है मान लिया लेकिन इससे कुछ भी ना होगा आपकी जिंदगी तो वैसी ही चलती रहेगी जैसा तब चलती थी जब आपने यह नहीं जाना था उस जिंदगी में कोई फर्क ना पड़ेगा आदमी क्या मानता है इसके उसके धार्मिक होने का कोई पता नहीं चलता आदमी कैसा जीता है इससे उसके धार्मिक होने का पता चलता है अठारह में एक मौन सन्यासी को अंग्रेजों ने छाती में भाला बांक दिया था भूल से नग्न सन्यासी था मौन था वर्षों से रास्ते से गुजर रहा था गीत गाता हुआ अंग्रेजों की छावनी पड़ी थी गदर का मौसम था हवा खराब थी अंग्रेजों के लिए संकट का समय था उन्होंने पकड़ लिया उसे उससे पूछा कौन हो संदिग्ध पाया क्योंकि नव आदमी बोले नाचे जरूर हंसे जरूर बोले नहीं तो समझा कि कोई जासूस है और छावनी के अर्दगिद कुछ पता लगाने आया है तो उसकी छाती में भाला मार दिया उस सन्यासी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मरते वक्त एक बार बोलूंगा तो छाती में भाला लगा तो बस एक मौका था उसके जीवन में बोलने का उसने जो शब्द बोले वो तत्व से जानता होगा इसलिए बोले उसने उपनिषद के महावचन का उपयोग किया तत्व मसी श्वेत के थे कहाथ उस अंग्रेज से जिसने छाती में भाला भौंका उससे कहा कि तुम ढीप परमात्मा हो श्वेत के थिर गया मृत्यु के क्षण में जब कोई छोरा रहा हो छाती में या भाला भोंक रहा हो तब भी उसमें परमात्मा को देखने की क्षमता तत्व से आती है विश्वास से नहीं आती मान लेने से नहीं आती समझ लेने से नहीं आती जान लेने से आती तो एक तो ईश्वर की धारणा है जो हम समझ लेते हैं बुद्धिगत रूप से इंटेलेक्चुअली उसका बहुत मूल्य नहीं है एक ईश्वर की प्रती है जो हम संवेदना से जानते हैं सेंसिटिवली इस थोड़े दो फर्क शब्दों को ठीक से समझ इंटेलेक्चुअली बुद्धि से संवेदना से सेंसिटिवली प्रति से हवाएं छूती हैं शरीर को तो अनुभव होता है वही छूरा आंख उठती है सूरज की तरफ तो अनुभव होता है उसी की रोशनी फूल खिलता है तो लगता है उसी की सुगंध है कोई सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है तो लगता है उसी का सौंदर्य रोए रोए से उठते बैठते सोते चलते जो भी संवेदना होती है सभी संवेदनाओं में उसी का संदेश प्रतीत होता है तो धीरे दीर धीरे जीवन के सब द्वार उसी की खबर लाने लगते और भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन एक तत्व संग्रहित होता है और भीतर एक केंद्र एक सेंटरिंग घटित होती है उस उस जानने को कृष्ण तत्व से जानना कहते उस जानने को तत्व से जानना कहते हैं क्या करें इसके लिए हमारी तो संवेदना बोथली हो गई है मर गई है किसी का हाथ भी छूते हैं तो कुछ पता नहीं चलता चमड़ी से चमड़ी भला स्पर्श करती है लेकिन चमड़ी के पार भी कोई चीज छुई जा रही है इसका पता नहीं चलता अभी यूरोप और अमेरिका में बड़े व्यापक पैमाने पर प्रयोग चलते हैं के, के संवेदना के, लोग ग्रोह में इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के शरीर को छूने और जानने के लिए कि छूने का अनुभव क्या है उसका प्रशिक्षण चलता है आपको मैं थोड़ा सा कोई उदाहरण दू तो ख्याल में आ जाए आप गए हैं जूहू के तट पर रेत में बैठे हुए आंख बंद कर लें रेत को हाथ से छुए कौन सा रेत तो बहुत बार छुई है बहुत बार उस पर चले लेकिन मैं आपसे कहता हूं रेत की आपको कोई संवेदना नहीं आंख बंद कर लें शांत हो जाएं विचार शांत हो जाने दें फिर रेत को हाथ से छुए उसका टेक्सचर उसको अनुभव करें क्या है हाथ से छू उल्टे हाथ से छुए उसकी ठंडक उसकी गर्मी एक एक दाने का अलग अलग भाव लेट जाए सिर रेत में रख लें आंखें रेत में गपा दें बंद आंखें अनुभव करें आंखों के पलकों पर रेत की प्रती रेत का फैलाव रेत का अस्तित्व मुट्ठी में बांधे अनुभव करें एक घंटे भर रेत के साथ संवेदना को विकसित करें और तब आप पहली दफा अनुभव करेंगे कि रेत रेत रेत रेत में भी भी भी भी भी बड़े बड़े आयाम हैं हैं हैं उसका भी अपना होना है रेत के अनुभव की भी बड़ी रेत का भी बड़ा लंबा इतिहास है रेत भी सिर्फ रेत नहीं है वो भी अस्तित्व की एक दिशा है और तब बहुत कुछ प्रतीति होगी बहुत कुछ प्रतीति होगी हरमेन हैस ने किताब लिखी है सिद्धार्थ उसमें एक सिद्धार्थ पात्र है वो नदी के किनारे वर्षों रहता है नदी को अनुभव करता है कभी नदी जोर में होती है तूफान होता है आंधी होती है तब नदी का एक रूप प्रकट होता है कभी नदी शांत होती है मौन होती है लीन होती है अपने में लहर भी नहीं हिलती तब नदी का एक और ही रूप होता है कभी नदी वर्षा की नदी होती है विक्षिप्त और पागल सागर की तरफ दौड़ती हुई उन्मत्त तब नदी में एक उन्माद होता है एक मेडनेस होती है उसका भी अपना अपना आयाम है अपना अस्तित्व है। और कभी धूप आती है गर्मी के दिन आते हैं और नदी सूख जाती है छीन हो जाती दीन दुर्बल हो जाती पतली एक चांदी की चमकती धार ही रह जाती है तब उस नदी की दुर्बलता में उस नदी के मिट जाने में कुछ और है धीरे धीरे सिद्धार्थ तो उस नदी के किनारे रहते रहते नदी की वाणी समझने लगता है धीरे धीरे नदी के भाव समझने लगता है मूड समझने लगता है नदी कब नाराज है नदी कब खुश है कब नदी नाचती है और कब नदी उदास होकर बैठ जाती है कब दुखी होती है कब संतप्त होती है कब प्रफुल्लित होती है वो उसके सारे स्वाद उसके सारे अनुभव नदी की अंतर व्यथा और नदी का अंतर जीवन नदी की आत्मकथा में डूबने लगता है धीरे धीरे नदी उसके लिए बड़ा शिक्षक हो जाती वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो पहले से कह सकता है कि आज सांझ नदी उदास हो जाएगी वो पहले से कह सकता है कि आज रात नदी नाचेगी वो पहले से कह सकता है कि आज नजरी कुछ गुनगुना रही है आज उसके प्राणों में कोई गीत है वर्षों वर्षों नदी के किनारे रहते रहते नदी और उसके बीच जीवन संबंध हो जाते तब नदी ही परमात्मा हो जाएगी इतनी संवेदना अगर आ जाए तो अब किसी और परमात्मा को खोजने जाना ना पड़ेगा जिन ऋषियों को गंगा में परमात्मा दिखा वो कोई आप जैसे गंगा के तीर्थ नहीं थे कि गए और दो पैसे वहां फेंके पंडित से पूजा करवाई और भाग आए अपने पाप गंगा को देकर जिन्होंने अपने पुण्य गंगा को नहीं दिए वे गंगा को कभी नहीं जान पाएंगे पाप भी दे के कहीं कोई जान पा सकता है इसलिए हमारे लिए गंगा एक नदी है हम कितना ही कहें कि पवित्र है हम भीतर जानते हैं कि बस नदी है हम कितना ही कहें पूज्य है लेकिन सब औपचारिक है लेकिन जिन्होंने वर्षों वर्षों गंगा के तट पर रहकर उसके जीवन की धार से अपनी जीवन की धार मिला दी होगी उनको पता चला होगा तब किसी भी गंगा के किनारे पता चल जाएगा तब किसी खास गंगा के किनारे ही जाने की जरूरत नहीं तब कोई भी नदी गंगा हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी संवेदना रेत में भी वृक्ष के पत्ते में भी फूल में भी व्यक्ति के हाथों में भी लोगों की आंखों में भी जीवन को एक संवेदना बनाए सब तरफ से जितना ज्यादा जीवन को स्पर्श कर सके उतना स्पर्श करें इस स्पर्श से आपके भीतर एक केंद्र का जन्म होगा वही केंद्र परमात्मा के योग शक्ति को जान पाता है उसी केंद्र को पता चलता है कि जब मैं बढ़ता हूं संवेदना में और जब मेरे द्वार खुलते हैं संवेदना के लिए जब मैं एक नदी के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देता हूं जिससे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी के लिए खोल दे या कोई प्रेसी अपनी प्रेमी के लिए खोल दे तब एक नदी से भी परमात्मा का ही आगमन शुरू हो जाता है और जो व्यक्ति अपनी संवेदना के सभी द्वार खुला रख दे उस व्यक्ति को परमात्मा भी मुझसे मिलने को आतुर है इसका पता चलेगा बुद्धि से यह पता नहीं चलेगा बुद्धि बहुत आंशिक घटना है और बहुत पुरानी और बासी संवेदना ताजी जीवंत घटना है और मजा यह कि बुद्धि तो उधार भी मिल जाती संवेदना उधार नहीं मिलती अगर पानी को छूकर मैंने जाना है कि वो ठंडा है या गर्म अगर पानी को छूकर मैंने जाना है कि मैत्रीपूर्ण है कि मैत्रीपूर्ण नहीं तो ये मैं ही जान सकता हूं पानी की ठंडक या पानी की गर्मी या पानी की मैत्री या अमैत्री मेरा ही अनुभव होगी ये दूसरे के अनुभव से मैं नहीं जान सकता हूँ संवेदनाएं उधार नहीं मिलती लेकिन बुद्धि उधार मिल जाती हमारे विश्वविद्यालय विद्यालय बुद्धि को उधार देने का काम कर रहे बुद्धि उधार मिल जाती है शब्द उधार मिल जाते संवेदनाएं स्वयं जीनी पड़ती और इसलिए तो हम संवेदनाओं से धीरे धीरे टूट गए क्योंकि हम इतने उधार हो गए कि जो उधार मिल जाए बाजार में खरीदा जा सके वो हम खरीद लेते हैं जो उधार मिल जाए वो हम ले लेते हैं चाहे जिंदगी ही उसके बदले में क्यों ना चुकानी पड़े लेकिन जो खुद जानने से मिलता है उतनी झंझट उतना श्रम कोई उठाने को तैयार नहीं तो हमने धीरे धीरे जीवन के सब संवेदनशील रूप खो दिए और उन्हीं की वजह से हमें पता नहीं चलता कि परमात्मा भी पुकारता है वो भी आता है वो भी हमसे मिलने को आतुर है चारों तरफ से उसके हाथ हमारी तरफ आते लेकिन हमें संवेदनशील आके वापिस लौट जाते परमात्मा की योग शक्ति का अर्थ आपको तभी पता चलना शुरू होगा जब आप उसके मिलन की संभावनाएं जहां जाए वहां वहां अपने हृदय को खोलें लेकिन जिसको हम साधक कहते हैं आमतौर से वो तो और बंद कर लेता है वो अपनी संवेदनाएं और सिकोड़ लेता है वो अपने द्वार दरवाजे और घबराहट हाँ से सब तरफ खिले ठोंक देता है कि कहीं से कुछ भीतर ना आ जाए सौंदर्य देख डरता है कि कहीं वासना न जाए सुंदर फूल देखकर डरता है कि कहीं ये सारी सौंदर्य का स्मरण ना बन जाए गीत सुनने में भयभीत होता है क्योंकि गीत की कोई गहरी कड़ी भीतर छिपी किसी वासना को जगा ना दे संगीत से डरता है सब तरफ से भयभीत हो जाता है जिसको हम धार्मिक कहते हैं तथा कथित धार्मिक वो धार्मिक कम पैथोलॉजिकल रुग्ण ज्यादा है और सब तरफ से अपने को बंद कर लेता है ठीक धार्मिक तो सब तरफ से अपने को खोल देगा ठीक धार्मिक तो जहर में भी अमृत को खोज लेगा और गलत धार्मिक अमृत में भी जहर को खोज लेता है ठीक धार्मिक तो निकृष्ट में भी श्रेष्ठ को अनुभव कर लेगा और गलत धार्मिक श्रेष्ठ में भी निकृष्ट को ही पकड़ पाता है यह हम पर निर्भर करता है अगर हमारी संवेदनशीलता प्रगाढ़ है तीव्र है तो हम जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा हम में कहीं से भी प्रवेश कर सकता है परमात्मा की विभूति उसका ऐश्वर्य हमारे स्मरण में हो हम उसके ऐश्वर्य को स्वीकार करने की क्षमता जुटाएं इतने विनम्र हो तो उसके ऐश्वर्य को स्वीकार कर सके और इतने संवेदनशील हो कि उसकी जो योग शक्ति है वो भी हमारी प्रती का विषय बन सके तो कृष्ण ने कहा है वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं ऐसा जो पुरुष है वो निश्चल ध्यान योग द्वारा मुझ में ही एक ही भाव से स्थित हो जाता है ये निसंदिग्ध है इसमें एक बात निश्चल ध्यान योग द्वारा व्यक्ति का परमात्मा की तरफ जाने का जो उपक्रम है वो जाने जैसा कम और ठहर जाने जैसा ज्यादा है व्यक्ति की परमात्मा की तरफ जो यात्रा है वो दौड़ने जैसी कम और सब भांति रुक जाने जैसी ज्यादा है इसे थोड़ा ठीक से समझ लें जगत में हम जो भी खोजते हैं वो दौड़ खोजते हैं इसलिए जगत में जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतना सफल होगा जो दूसरों की लाशों पर से भी दौड़ सकता है वो और भी ज्यादा सफल होगा जो पागल होकर दौड़ सकता है उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी जगत में जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतना ज्यादा इस जगत में आप सफल हो जाएंगे लेकिन भीतर आप विक्षिप्त और पागल भी हो जाएंगे ठीक परमात्मा की तरफ जाने वाली बात बिल्कुल दूसरी है वहां तो जो जितना शांति से खड़ा हो जाता है उतना ज्यादा सफल हो जाता है जब आप दौड़ते हैं तो आपका मन भी दौड़ता है मन दौड़ता है इसलिए तो आप दौड़ते हैं आप तो पीछे जाते हैं मन के मन बहुत पहले जा चुका होता है अगर आपको लाख रुपए पाने हैं तो मन तो पहुंच गया लाख पर्श अब आपको दौड़ के यात्रा पूरी कर लेनी मन तो पहुंच चुका अब आप आ जाएं। अगर आपको एक बड़ा मकान बनाना है मन ने बना डाला अब आप जो और जरूरी काम रह गए करने के वो कर डालें और वहां पहुंच जाएं। लक्ष्य तो मन पहले ही पा लेता है फिर शरीर उसके पीछे घजटता रहता है और जब आप बड़े महल में पहुंचते हैं तब तक आपके मन ने दूसरे बड़े महल आगे बना लिए होते इसलिए मन आपको कहीं रुकने नहीं देता दौड़ाता रहता है मन दौड़ता है इसलिए आप दौड़ते हैं आपकी दौड़ आपके मन का ही प्रतिफलन है जब मन ठहर जाता है तो आप भी ठहर जाते हैं परमात्मा में जिसे जाना है उसे संसार से ठीक उल्टा उपक्रम पकड़ना पड़ता है उसे ठहर जाना पड़ता है उसे रुक जाना पड़ता है निश्चल ध्यान योग का अर्थ है मन की ऐसी अवस्था जहां कोई दौड़ नहीं है मन की ऐसी अवस्था जहाँ कोई भविष्य नहीं है मन की ऐसी अवस्था जहां कोई लक्ष्य नहीं है मन की ऐसी अवस्था कि मन कहीं आगे नहीं गया है यही है अभी इसी क्षण कहीं नहीं गया है इसका नाम है निश्चल ध्यान योग आमतौर से लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है परमात्मा पर ध्यान लगाना अगर आपने परमात्मा पर ध्यान लगाया तो परमात्मा तो बहुत दूर आपका ध्यान दौड़ेगा परमात्मा की तरफ दौड़ेगा लेकिन दौड़ेगा और जब तक चित्त किसी भी तरफ दौड़ता है तब तक परमात्मा को नहीं जान सकता एक बहुत विरोधाभासी बात। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें परमात्मा को पाने की चिंता भी छोड़ देनी पड़ती है वो चिंता भी बाधा है वो भी वासना है आखिरी वासना है लेकिन वासना है तो जो परमात्मा को भी पाना चाहने के लिए बेचैन है कोई धन पाने के लिए बेचैन कोई यश पाने के लिए बेचैन कोई ईश्वर को पाने के लिए बेचैन लेकिन बेचैनी है ध्यान रहे धन मिल सकता है बेचैनी के साथ यश भी मिल सकता है बेचैनी के साथ परमात्मा नहीं मिल सकता है बेचैनी के साथ क्योंकि परमात्मा को पाने की तो पहली शर्त ही यही है कि चैन आ जाए भीतर सब चुप और मौन हो जाए सब ठहर जाए ईश्वर को वे पाते हैं जो खड़े हो जाते ठहर जाते रुक जाते उल्टी बात है सूत्र बना सकते हैं हम संसार में कुछ पाना हो तो दौड़ो और परमात्मा में कुछ पाना हो तो ठहरो जहां हो भीतर वहीं ठहराव हो जाए कोई चीज दौड़ती ना हो कोई तरंग ना उठती हो बड़ा कठिन है हम तरंगें बदल सकते हैं वो आसान है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम समझे लेकिन कुछ सहारा चाहिए आप कहते हो धन के बाबत मत सोचो नहीं सोचेंगे लेकिन फिर हम क्या सोचें कुछ सोचने को दे तो हम धर्म के बाबत सोचेंगे आप कहते हैं हिसाब किताब खाता बही को भूल जाए ठीक तो हमें कुछ रामायण कोई महाभारत कोई गीता कुछ हमें पकड़ा दे हम उसको उसमें लग जाएं लेकिन कुछ चाहिए ध्यान रहे खाते बही में लगा हुआ मन दूसरा खाता बही मिल जाए तो उसे कोई अड़चन नहीं है। उसमें लग जाएगा नाम कुछ भी हो उसमें लग जाएगा लेकिन उससे कहो नहीं किसी में भी मत लगो बस खाली रह जाओ थोड़ी देर तो बहुत घबराहट होती कि यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता? दुनिया के तर्क अंत तक पीछा करते हैं दौड़ एक तर्क है कि सब चीजें दौड़ के पाई जा सकती हैं। कोई चीज ऐसी भी है जो दौड़ छोड़ के पाई जा सकती है वो हमारे तर्क का हिस्सा नहीं परमात्मा अगर कहीं और होता तो आपको दौड़ के मिल जाता लेकिन परमात्मा वही है जहां आप है इसलिए दौड़ के वो नहीं मिलेगा दूसरे को पाना हो तो दौड़ के पा सकते हो खुद को पाना हो तो दौड़ के कैसे पाइएगा खुद को पाने के लिए दौड़ बिल्कुल बेमानी है पागलपन की बात है इसलिए जेन फकीर हुआ ने कहा है कि जो ईश्वर को खोजने निकलेगा वो खो देगा निकलना ही मत खोजने निश्चल ध्यान योग का अर्थ है दौड़ को छोड़ दें और कुछ घड़ी बिना दौड़ के हो जाए कुछ घड़ी घड़ी भर आधा घड़ी बिना दौड़ के हो जाए ध्यान का इतना ही अर्थ है ध्यान का है मतलब नहीं कि आप लेके आओ माला के साथ दौड़ने लगे वो दौड़ है एक गुड़िया हटाया दूसरा हटाया जल्दी हटाए चक्कर लगाए माला का लंबा दौड़ने लगा रहे हैं आप माला में चक्कर मार रहे हैं छोटे बच्चे होते ना उनके कोने में खड़ा कर दो तो वही कुन्दते रहेंगे माला वाला वही काम कर रहा है छोटे बच्चों से कहो मत दौड़ो ठीक है ऑन द स्पॉट वही उछल कूद कुछ उछल चल रही थी वो जारी रहेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगह कितनी गहरी, एक छोटे से गोल घेरे में आदमी दौड़ सकता है माला फेर रहा है कोई कोई बैठ के राम राम राम राम राम राम किए चला जा रहा है लेकिन दौड़ जारी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माला मत फेरना बुरा नहीं है आधा घंटा माला फेरी ना मालूम कितने नहीं वो भी काफी अपनी जगह पे कूद रहे हैं। दूसरे के घर में नहीं कूंदे ये भी काफी है मैं ये नहीं कह रहा कि आप माला मत फेरना फेरना जरूर लेकिन मत ये समझ लेना कि वो ध्यान है वो ध्यान नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप राम राम मत करना मजे से कर लेना क्योंकि कुछ तो आप करेंगे ही कुछ तो करेंगे ही बिना किए तो रह नहीं सकते तो किसी फिल्म स्टार का नाम लेने से राम राम का नाम लेना बहुत कुछ तो कुछ चलेगा ही चुप रह नहीं सकती तो ठीक है ध्यान का तो मतलब ही निश्चल ध्यान होता है ध्यान का तो मतलब ही निश्चल हो जाना होता है मन का बिल्कुल न दौड़ना न माला में न राम में न स्वर्ग में न मोक्ष में कहीं भी ना दौड़ना मन का ठहर जाना रुक जाना एक क्षण को भी ऐसी घड़ी बन जाए एक क्षण को भी ऐसा परम मुहूर्त आ जाए जब आपका मन कुछ भी ना कर रहा हो कहीं भी ना जा रहा हो गोइंग नोवेयर वही रह गया हो जहां आप तो है तो कृष्ण कहते हैं निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है जैसे ही ये निश्चल ध्यान फलित होता है वैसे ही व्यक्ति मुझ में एक ही भाव से स्थित हो जाता है तब उसमें और मुझ में जरा भी फासला नहीं तब उसके और मेरे बीच जरा भी दूरी नहीं इसका मतलब हुआ दौड़ ही दूरी है जितना आप दौड़ते हैं उतना ही आप दूर हैं इसका अर्थ हुआ रुक जाना ही पहुंच जाना है इसका अर्थ हुआ ठहर जाना ही मंजिल है जैसे ही कोई शांत ठहर जाता है अचानक द्वार खुल जाता है उस ठहरेपन में ही उस शांत क्षण में ही वो एक हो जाता है परमात्मा से द्वैत टूट जाता है दुई मिट जाती है